माँ की बातें श्रीमती छिरोज बाला राय एक दिन राधू नलनी दीदी आदि सभी ने व्योग्र होकर मुझसे पूछा मेरा घर कहाँ है मैं किस जाति की हूँ तथा मेरे कौन कौन हैं यह सब बताना होगा लेकिन मैं किसी भी तरह यह सब बताने को राज़ी नहीं हुई उस दिन भी माँ ने उन लोगों को बुलाकर कहा तुम लोग क्यों बहू को इतना सता रही हो तुम लोग मेरे पास आओ मैं सब कुछ बता दूँगी सभी लोग दौड़ी आई मैं भी साथ साथ आई मैं सोचने लगी कि माँ ने तो ये सब बातें एक दिन भी मुझसे नहीं पूछी आज क्या कहती हैं मैं भी सुनूंगी। वे सब कहने लगी खेरो दीदी इतने दिनों से यहाँ हैं लेकिन उनका घर कहाँ है वह किस जाति की है उनका कौन कौन है वह सब कुछ भी उसने हम लोगों को नहीं बताया है आज हम लोगों ने इतना कहा फिर भी नहीं बताया माँ ने कहा मैं सब बता सकती हूँ उसका जन्म स्थान संतरे के प्रदेश में है ससुराल दूसरे जिले में है वह चंद्रकांत की बहुत करीब की संबंधी है उसका कोई नहीं माँ भी नहीं पर भाई है यह कहकर माँ ने मुझसे पूछा मैंने ठीक कहा है तो बहू माँ की बात के साथ साथ मेरे मुख से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा अंतर्यामिनी ने समझ लिया कि मेरे माँ की बात उठते ही मैंने दुख से निश्वास लिया है माँ ने तुरंत कहा आहा तुम्हारी माँ की बात कहने से ही तुम्हें दुख हुआ है न बहू तुम्हारी गर्भधारणी यदि जीवित रहती तब भी क्या कर सकती थी केवल तुम्हारा दुख ही तो देखती मेरी जैसी माँ को पाकर भी क्या तुम्हें माँ का अभाव सल रहा है यह बात सुनकर मैं आनंद से रोने लगी नलनी दीदी इत्यादि से माँ ने कहा और क्या जानना चाहती हो उन लोगों ने कहा वह किस जाति की है माँ ने कहा वह सब मैं नहीं कहूँगी वे सब भक्त हैं भक्तों की एक जाति मैं माँ की बात सुनकर आनंद से अधीर हो गई मुझसे कुछ नहीं कह सकी काली पूजा के दिन शाम को मैं श्री श्री का दर्शन करने गई उस दिन माँ के घर पर बहुत भीड़ थी रास्ते में मैं आठ आने में पांच चंपा के फूल खरीद कर ले गई थी बड़े कष्ट से मैंने वे फूल माँ के चरणों में चढ़ाए माँ ने कहा आज बहुत भीड़ है यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं तुम सिधीरा के साथ मुलाकात करके गौरदासी के पास चली जाओ उसके साथ बातचीत करके घर लौट जाना यह बात सुनकर मैं अवाक रह गई माँ का एक ऐसा आदेश तो मैंने कभी नहीं पाया था मैंने कहा भाड़ा गाड़ी से जाऊँ या पैदल जाऊँ माँ ने कहा पैदल जाना अकेले ही जाना सब समय क्या तुम बच्ची ही बनी रहोगी जाओ फिर आना तुरंत माँ का नाम लेकर बिना कुछ सोचे बिचारे मैं बाहर निकल पड़ी रास्ते में लोगों से पूछते पूछते मैं आसानी से सुधीरा दीदी के स्कूल पहुँच गई सुधीरा दीदी मुझे देखकर एकदम अवाक रह गई उन्होंने कहा रात में तुम कैसे चली आई क्यों आई हो मैंने कहा मैं नहीं जानती कि क्यों आई हूँ माँ ने यहाँ आने को कहा इसीलिए आई हूँ यह सुनकर सुधीरा दीदी ने अपने स्कूल की लड़कियों को बुलाकर कहा तुम लोग पढ़ना लिखना बंद कर यहाँ आओ खिरोज दीदी माँ के यहाँ से आई है आकर इनसे मिलो सारी लड़कियाँ आकर मुझे घेर कर खड़ी हो गई माँ के आज्ञा से मुझे शारदेश्वरी आश्रम जाना होगा यह कहकर मैंने रवाना होना चाहा सुधीरा दीदी बोली अकेले ही जाओगी मैंने कहा अकेले ही जाने का आदेश है